श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गौरी माँ घर लौटने के पश्चात मृाली और भी गंभीरता के साथ पूजा आराधना में मग्न हो गई इधर चंडी मामा द्वारा वर्णित तीर्थ भी उसे मौन आमंत्रण दे रहे थे अतः एक दिन प्रातः काल वह घर छोड़कर चल पड़ी परंतु आदत न होने के कारण अधिक दूर जाने के पहले ही घर के लोगों की गिरफ्त में आ गई जिसके फलस्वरूप घर लौट उसे नजर हो जाना पड़ा फिर यह सोचकर इस मुक्ति चाहने वाली बालिका को घर में रखना हो तो कम से कम बीच बीच में उसे तीर्थ भ्रमण साधु दर्शन आदि का अवसर देना होगा परिवार के लोगों ने उसे कालना नवद्वीप आदि स्थानों का भ्रमण कराया इसी प्रकार एक बार अट्ठारह वर्ष की आयु में मृणाली अपनी बहन बगला तथा उनके पति के साथ गंगा सागर गई मेले की भीड़भाड़ में मौका पाकर तीसरे दिन मिड़ाली लुप्त हो गई इधर काफी प्रयास के बाद भी जब उसका पता नहीं लगा तो परिवार के लोग घर को लौट गए तब मिणाली गुप्त स्थान से बाहर निकली तथा उत्तर पश्चिम प्रांत के एक सन्यासी सन्यासियों के दल के साथ एक गिरबाला के वेश में हरिद्वार की ओर चल पड़ी इस साधु संग में वे गौरी माई के नाम से परिचित हुई हरिद्वार पहुंचकर वहां कुछ समय बिताने के बाद गौरी हिमालय के पाद प्रदेश में अवस्थित ऋषिकेश की ओर चली गई वह स्थान तपस्या के अनुकूल था अतः वे वहां कठोर साधना में डूब गई फिर उनके मन में केदार बद्री आदि के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई उत्तराखंड के जिन तीर्थों के बारे में अनेक लोगों के मुँह से सुन रखा था उनकी प्रत्यक्ष यात्रा करने का अवसर मिला तत्पश्चात उन्होंने अमरनाथ जालामुखी आदि का भी दर्शन किया इसी बीच वे एक बार यमुनोत्री तथा गंगोत्री का भी दर्शन कर आई थी गले में दामोदर शिला लटकाए गिरवे वस्त्र पहने से संयासिन एक दुर्गम तीर्थ से दूसरे दुर्गमतर तीर्थ को पैदल ही चली जा रही थी उनके झोली में मां काली और चैतन्य महा का चित्र दुर्गा सप्तशती एवं भागवत ग्रंथ तथा नित्य उपयोग की थोड़ी सी चीजें थी लोगों की पागल के जैसा आचरण किया करती थी कभी वे बड़ा अंगरखा पहने और पगड़ी बांधे पुरुष वेश में चलती वे बातचीत अधिक नहीं करती थी तथा उन्हें भिक्षा आदि के लिए भी लोगों के बीच जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी उपेक्षा के फलस्वरूप उनका शरीर दुर्बल हो जाने से कभी कभी वे शीत का प्रकोप सहन करने में अक्षम हो संज्ञाहीन हो जाती किंतु पहाड़ी नारियों की सेवा शुश्रूषा से उनकी चेतना पुनः लौट आती फिर इसी के साथ साथ उनका कठोर तप तथा उदय से अस्त्र तक जप चलता रहता था वह एक विलक्षण जीवन चित्र था कुछ वर्ष तक इस प्रकार भ्रमण करने के पश्चात जब वे वृंदावन तथा राधा कृष्ण के अन्य लीला स्थानों का दर्शन करने में मग्न तो उनके एक दूर के चाचा मुखोपाध्याय ने जो मथुरा में ही रहते थे अचानक उन्हें देख लिया और बलपूर्वक उन्हें अपने घर लाकर कलकत्ते समाचार भेज दिया परन्तु गौरी माँ ने यह योजना तार ली और छिपकर मथुरा से निकल पड़ी राजस्थान के तीर्थों का दर्शन करते हुए वे सौराष्ट्र पहुंची इस यात्रा में उन्होंने जयपुर पुष्कर प्रभास, द्वारिका आदि अनेक तीर्थों का दर्शन किया जय सुनकर सुदामापुरी के निकट किसी गांव में हैजा फैला हुआ है और चिकित्सा तथा सेवा शुश्रूषा के अभाव में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है गौरी माँ का मात्र हृदय रोह उठा उन्होंने प्रांति सरकार तथा जनता की सहायता से सेवा की यथासंभव व्यवस्था की द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में बैठकर जब करते समय में बालक के वेश में श्याम सुंदर का दर्शन हुआ श्री कृष्ण को पूर्णतया प्राप्त करने की अतृप्त कामना लिए गौरी माँ विभिन्न स्थानों का भ्रमण करती हुई पुनः वृंदावन आ गई यहाँ पर भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार न पाकर वे अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से रात में ललिता कुंज में गई पर वहाँ एक अभूतपूर्व दर्शन पाकर वे आनन्द सागर की अतल गहराइयों में डूब गई उनकी शरीर त्याग की इच्छा कार्य रूप में परिणित न हो सकी इसी बीच उनके चाचा श्यामाचरण को श्या अपने साथ कलकत्ता ले, ले गए दीर्घ काल के पश्चात घर लौटी मृणाली को परिवार के लोगों का भरपूर स्नेह तथा ममता मिली और उत्सुक लोगों को अपने तीर्थ भ्रमण की कहानियां सुनाते हुए उन्हें संतोष का अनुभव होने लगा परंतु संन्यासिनी के लिए अधिक दिन तक ऐसा जीवन बिताना असंभव है अतः पुनः शीघ्र लौट आने की आशा दिलाकर वे पुरुषोत्तम दर्शनार्थ जगन्नाथपुरी को चल पड़ी गौरी माँ की गंभीर निष्ठा भक्ति एवं पांडित्य का परिचय पाकर जगतनाथ जी के पुरोहितों ने उनके लिए इच्छानुरूप दर्शन आदि की व्यवस्था कर दी श्री क्षेत्र पुरी से वे कोठार के जमींदार एवं भक्त श्री राधा रमन बोस के आमंत्रण पर उनके मकान गई अस्सी इक्यासी में बोस महाशय के साथ गौरी माँ का प्रथम परिचय हुआ था बोस महाशय उनकी भक्ति वैराग्य तथा धर्म चर्चा पर विशेष मुग्ध थे तथा उन्हें बीच बीच में अपने कलकत्ते के मकान पर तथा वृंदावन के काला बाबू के कुंज में आमंत्रित करके वहां उनके रहने की व्यवस्था करते थे रामकृष्ण भक्त परिवार में सुपरिचित श्री बलराम के सुपुत्र थे बलराम बाबू की गौरी माँ के भाई अविनाश चंद्र के साथ मित्रता थी श्री क्षेत्र से लौटने के बाद गौरी माँ नवद्वीप गई श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला क्षेत्र नवद्वीप उन्हें बड़ा ही प्रिय था वे कहा करती थी नदिया मेरी ससुराल है चंद्र चैतन्य देव के साथ उनका चिर संबंध था। कहीं नित्यानंद प्रभु की होने पर नवदीप से लौट कर वे, वे पुनः वृंदा बन गई उस समय बलराम बाबू वृंदावन में ही थे तथा इसके पूर्व ही वे श्री राम कृष्ण की कृपा पाकर धन्य हो चुके थे उन्होंने गौरी माँ से कहा दीदी दक्षिणेश्वर में मुझे एक महापुरुष के दर्शन मिले हैं जिनका भाव भावन के समान है भगवत चर्चा करते करते उन्हें समाधि लग जाती है। तुम एक बार वहाँ जाकर उन्हें अवश्य देखना गौरी माँ ने सुन भर लिया परंतु उस समय कलकत्ता न जाकर बिना किसी को बताए ऋषि केश के इसके लिए चली गई उनके मन में पुनः केदार बदरी के दर्शन करने की इच्छा थी परंतु अपनी माता की अस्वस्थता का समाचार पाकर वे मथुरा होते हुए कलकत्ता लौट आई वहां माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ देखकर उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की यहां पर भी हरे कृष्ण मुखोपाध्याय नामक एक वृद्ध ने उससे कहा माई मैंने दक्षिणेश्वर में एक असाधारण मानव का दर्शन किया है उनका रूप अद्भुत है वे ज्ञान से परिपूर्ण है प्रेम में मतवाले हैं और उन्हें बारम समाधि हुआ करती है श्री क्षेत्र में लौट श्री क्षेत्र से लौटकर इस बार जब गौरी माँ बलराम बोस के मकान पर तो बोस महाशय ने पुनः उनसे दक्षिणेश्वर जाकर साधु दर्शन करने का अनुरोध किया परंतु तब भी इस विषय में गौरी माँ को किसी प्रकार का आकर्षण अनुभव नहीं हुआ अतः उन्होंने हंसते हुए कहा जीवन में अनेक साधुओं के दर्शन हो चुके हैं भैया अब किसी और साधु के दर्शन करने की इच्छा मुझ में नहीं है यदि तुम्हारे साथों में क्षमता हो तो वे ही क्यों ना मुझे खींच ले जाए अन्यथा मैं तो नहीं जाऊंगी एक दिन अप्रत्याशित रूप से खिंचाव आ गया उस दिन गौरी माँ जब दामोदर का अभिषेक करके उन्हें सिंहासन पर रखने लगी तो उन्होंने वहां पर दो जीवंत मानवी चरण देखे पर शरीर के अन्य अवयव नहीं थे उन्होंने खूब ध्यान लगाकर अच्छी तरह देखा और समझ गई कि यह दृष्टिभ्रम नहीं है उन्होंने दामोदर को तुलसी चढ़ाई तो वह उन्हें चरण युगल पर जा पड़ी। तब तो गौरी चेतना देखा तो वे धरती पर बेहोश पड़ी थी तीन चार घंटे बाद उनकी चेतना लौट आई किंतु तो फिर भी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी केवल यही प्रतीत हो रहा था मानो कोई उनके हृदय को डोरी से बांध कर खींच रहा है दिन और रात इसी प्रकार बीत गए अगले दिन सवेरा होने के पहले ही वे मुख्य द्वार पर आकर बाहर जाने का प्रयास करने लगी दरबान ने पूछा कहा जाएंगे आप परंतु गौरी मां के पास इसका कोई उत्तर नहीं था इसे भी बलराम बाबू ने आकर पूछा दीदी दक्षिणेश्वर के महापुरुष के पास चलोगी क्या गौरी मां निरह उनके मुख की ओर देखती रही को को उनकी सहमति मानकर बलराम बाबू ने गाड़ी तथा तथा अपनी पत्नी अन्य दो एक महिलाओं के साथ गौरी लेकर वे दक्षिणेश्वर उस समय पौ फट रही थी वहां पहुंचकर भक्तों ने देखा कि दक्षिणेश्वर के महापुरुष अपने कमरे में बैठे अपने आप में डूबे कुछ सूत लपेटते हुए गा रहे हैं भावार्थ माँ काली यशोदा तुझे नीलमढ़ी कहकर नचाया करती थी एक कराल वह रूप तूने अब कहाँ छिपा लिया है एक बार अपनी तलवार छोड़कर बांसुरी लेकर नाचो नमा इत्यादि